सहनाबत सहनौन तो सह वी गर्वा वह तेजस्वीनस्त मिषा वह ओ शाशा शांति, शांति, शांति, शांति अनुवाद की 42वीं कक्षा आज अंतिम अभ्यास चलेगा 60वां अभ्यास आजा शब्द अर्थात बकरी के लिए और अजे इसी का पुलिंग बन जाता है और वैसे वेद में आजा प्रकृति को भी कहते हैं उसमें श्वेता श्वतनिषद में श्लोक आता है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहु सृजम स्वरूपाजो ही एक जुष्मण शेते जहातेना भुक्त भोग अजोन्य तो वहां जो अजा प्रकृति को कहा गया है वो इसलिए कि न जायते इति अजा जिसका जन्म नहीं होता उत्पत्ति नहीं होती लेकिन यहाँ जो अज हम बकरी के लिए कह रहे हैं अज या अजय ये अजगति इस धातु से गति के अर्थ में आ जाएगा और वहां जन धातु से नए समाज करके बाद में कोकिला कोयल हो गया मूषिका मूषक और मूषिका प्रिया ये प्रिय का विशेषण है तो प्रिया तरुणी युवती के लिए किशोरी जो किशोरावस्था वाली है बच्ची और ब्राह्मणी ब्राह्मण से ब्राह्मणी क्षत्रिय से क्षत्रिया में आएगा तभी बन पाएगा नहीं तो किशोरा बन जाता फिर ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्य से वैश्या और निंदनीय शब्द भी वैश्या है लेकिन वो यहाँ अर्थ नहीं है वैश्या, वैश्या शूद्रा ये सब बन जाएंगे जो वैश्या से वैश्या। वैश्य स्त्री वैश्य स्त्री वैश्या की ही कहलाएगी वो वैश्य की ही कहलाएगी क्योंकि स्त्री को अगर हम वैश्य वर्ण में ले रहे हैं तो स्त्रियां तो व्यापार वगैरह नहीं करेंगी उसमें हम उसका कैसे वर्ण का चयन करेंगे तो पति के आधार पर ही उसका हो पाएगा तो वैश्य से स्त्री वैश्या यही होगा अकेले कहा वो वैश्य व्यापार करेगी वो क्योंकि व्यापार करने वाले कृषि पालन गो रक्षा ये सब करने वालों को वैश्य वर्ण में लिया गया है ऐसे ब्राह्मण से ब्राह्मणी ही वहां भी ब्राह्मण की स्त्री ही कहलाएगी क्षत्रिय की स्त्री युवती ही यो युवन शब्द से और ये चौथे पांचवें अध्याय में जहां तद्धित प्रत्ययों का प्रकरण चलता है उसमें सबसे पहला तद्धित प्रत्यय यही है ति ति प्रत्यय यून अस्थि यही से होता है तद्धित का प्रकरण प्रारंभ और अंतिम कप प्रत्यय तक पहुंचता है पांचवें अध्याय के अंत तक तो युवती युवति पदसंज्ञा होके नकार का लोभ हो जाएगा मृग म्रिग और मृगी मृग म्रिग से मृगी बन जाएगा सिंह से सिंघी सर और सरपिणी तो सर्पिन शब्द से सर्पिणी मार्जार मार्जारी और इंद्र से इंद्राणी बनता है यहां आनुक और जुड़ जाएगा नीप के साथ साथ और भव से भवानी आचार्य से आचार्य और आचार्याणी आचार्याणी दोनों बन जाते हैं, हैं? है। हाँ वहां तो आचार्य उपाधि के रूप में है वो विशेषण समझ लें उसके लिए और ये आचार्य की स्त्री कहलाएगी आचार्याणी हाँ इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृ्यवन हिम, यव, मातुलाचार्याण मातुला, मातुला, और राजन से राजी ऋण ने ये तो अनंत है नकार है तो इसमें जो कारांत है वो नदी के समान आकारांत है वो लता के समान विशेषण में और दिए शब्द प्रेयसी तो प्रेयस वो प्रिय शब्द से ईयन जो कल प्रकरण आया था ये सुन का तो प्र से प्रिय शब्द से इन करेंगे प्रिय के स्थान पर प्र आदेश हो जाएगा और भ हो करके टी भाग का तो लोभ हो नहीं पाएगा प्रकृति भाव हो जाएगा एकाच से प्रेयसी अब उगित होने से उगित से नीप हो जाएगा ने। ने। और बुद्धि से मतु प्रत्यय करके बुद्धिमती और तप तपस शब्द है तो तपस से विनी प्रत्यय होता है तपह सहस्राभ्याम विनी नी तो तपस्विन बनाने के बाद फिर ने भ्योगीप लगेगा मानिनी मानिन मान शब्द से इन प्रत्यय करके मानिनी और श्री से मत प्रत्यय करके श्रीमती <coughs> तो स्त्री प्रत्यय का सूत्र दिया है इन्होंने आजाद यजादी तो गण है ये और आजादी गण में वो शब्द पड़े गए हैं जो अन्य सूत्रों से जहां इत्यादि प्राप्त होते हैं वो न हो जाएं तो तो जाए का परिगणन किया है कि या तो अकारांत है लेकिन गौरादी गण में या अन्य किसी स्थान पर उनको न प्राप्त हो तो उसको ले लिया है और जो अकारांत नहीं है इस प्रकार की भी तो तो टाप प्रत्यय करता ही है टाप का आ बचेगा आ और ये दोनों लिख दिए हैं ये तो केवल आ जोड़ेगा इसमें तो शब्द के अंत में अ हो यानी कि अंत हो अत तो उसमें टा जोड़ जाता है बाला प्रथमा द्वितीया कृपणा दीना अजा कोकिला क्षत्रिय वैश्या शूद्र इत्यादि अब इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जब हम टाप जोड़ते हैं तो उसमें शब्द में उपधा में ककार होता है कहीं कहीं जैसे बालक पाचक गायक तो वहां ये सूत्र लग जाता है प्रत्ययस्थात कात प्रत्यय में स्थित ककार तो जो ही प्रत्यय किया गया है उसमें ककार विद्यमान है अक इत्यादि प्रत्यय जो अणबूल होते हैं ये तो प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य अतः जो पूर्वाकार है उसके स्थान पर इत ये कार जाता है आपी आप परिरहते तो बालक से बन जाएगा बालिका पाचक से पाचिका गायिका साधिका अध्यापिका मूषिका अगला स्त्री प्रत्यांत स्त्री प्रत्यय करने वाला सूत्र उभत उक उरी यदि संज्ञा कहीं हुई है इनकी तो ऐसे जो उगित शब्द हैं उसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा स्त्रीलिंग में जैसे मतुप में उ आ गया क्षत्रि में री आ गया तवतु में उ आ गया युन में उ आ गया तो श्रीमती बुद्धिमती विद्यावती है गच्छत में क्षत्रि है री है तो गच्छत गच्छी यहाँ नुमागम भी साथ में हो जाएगा शब शनोर नित्यम ऐसे ही पठंती लिखंती हसंती शप और में ही नुम और जगह नहीं होता है गतवत् गतवती ये मतुप का हो गया ऐसे ही पठित उक्तवती वच को संप्रसारण हो गया है श्रेयस श्रेयसी और गुरु शब्द से गरीयसी, गर आदेश होकर के ये सुन प्रत्यय प्रिय से प्रेयसी और वृद्ध शब्द से ज्यासी वृद्ध को ज्या आदेश हो गया और बहु शब्द से भूयसी बहु को भू आदेश हो गया और दिया सूत्र सूत्री वैसे ये पहले है उगत बाद में है इसके क्यों की अनिवृत्ति यहीं से जा रही है उसमें तो रिकारंत और नकारांत दो प्रकार के शब्द लेगा ये जैसे कर्तरी में है, रिकारांत है तो कर्तरी ये आएगा एक कोण ची लग जाएगा ऐसे ही हरत्री धरत कवयित्री कव तो कवयित्री में कु, से, और त्रिच करेंगे इडागम करेंगे पहले कवि बनाएंगे इसे कवि से बनेगा ये कभी सुबंत नाम धातु बना करके को कभी को नाम धातु बना दिया जाए कोई प्रत्यय करके तत्क्रोती दाचे इत्यादि बहुत से अर्थ आते हैं उनमें नाम धातु में बन जाती हैं, तो उससे मान लो हम कवि से त्रिछ किया अब त्रिछ को भी डागम हो जाएगा तो कवि ई त्रि इधर कवि को गुण हो जाएगा कवे आयादेश कवय ई त्री हाँ ठीक है ऐसी बन जाएगा कवय त्री यानी कवि नाम धातु से ही करना होगा हम्म उसके बाद त्रिंगीप हो जाएगा और विधात्री में तो सीधे त्रि प्रत्यय ही धातु दंडिन से ही दंड से दंडनी इन्हीं प्रत्यय तपस्विनी मानिनी मनोहारिणी मनोहारिणी में यहाँ धातु से है प्रत्यय का है सुप्य लिए जो मन को सुंदर लगे मन को हरने वाली मनोहरिणी कम धातु से कामिनी हाँ मन हा, मनोहरितुम शीलम ताल्य है ना शिद गौरादिभ्यस्ट सकार जिसमें अनुबंध लगा होता है ऐसे शब्द और गौराधिगण में पड़े हुए शब्द इनमें भी स्त्रीलिंग बनाते समय ई जुड़ जाएगा नीप का जुड़, ई नीश है ये ये नीश, नीश का ये ही है ये स्वयं भी शीत लेता है और, और प्रत्यय भी शीत ही करता है जैसे को तैसा <laughs> तो गौर से गौरी नर्तकी अब नर्तकी में हमें देखना है गौर गौर, गौर तो गौरादि गण में आ गया लेकिन नर्तक कैसा है ये शीत प्रत्यंत हाँ शिल्पिनी शुन तो शीत है ये इसलिए नर्तकी बनेगा मातामह से मातामही पितामही कुमार से कुमारी किशोरी तरुणी सुंदरी आप पूछ रहे थे ना कि किरादिगण में है पीछे तो ये आ गया आपका कुमारी किशोरी तरुणी सुंदरी अब ये जो इसमें बहुत से शब्द आए थे जिसमें ब्राह्मणी बनाया क्षत्रिय बनाया किशोरी इत्यादि तो इसमें जो सूत्र आगे आ रहा है जाते री विषयाद अयोपात और पुण्योगा तो पुयोग का व्याख्याम इसके आधार पर हम ये वर्णवाचक शब्दों में ये बना लेते हैं ब्राह्मण से ब्राह्मणी कैसे बनेंगे पुण्योग पुण के साथ योग यानी पति के साथ योग होने से ये कुमार है कुमारी ये कुमार हुई। नहीं नहीं उसमें कहा पुम योग कुमार की कुमारी की शादी कहाँ हो जाएगी वायसी तो वहाँ वैसी प्रथम लग जाएगा लेकिन पुनो का व्याख्यान तो विवाह के बाद लगेगा नहीं और पत्नी में जो करते हैं उसका अलग सूत्र है पत्नो यज तो नकार आदेश कर लेते हैं किसको अलवंत से पति में जो तम यह है इसको जाता है तो जाते है अस्त्री विषयाद अयोपात तो ये जाति शब्द को लेता है और स्त्री अर्थ कहने पर उसमें जैसे ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी ऐसे ही शूद्री गोपी इन्होंने दोनों सूत्रों को मिला करके अर्थ बता दिया है पूरा ये हाँ वो पुनयोग में है ये जाति वाचक अलग से हैं. है हाँ तो वो हो सकता है नहीं शूद्री यहाँ कां दिया है इसी प्रकार अच्छा ये इसी प्रकार शुद्री गोपी आदि अच्छा और ऊपर से ऊपर शूद्रा भी लिया है, तो के के हुँ। हुँ? है। नहीं पुइ का दाख्याम की दृष्टि से बोल रहे हैं ये शूद्र से शूद्री लेकिन ऊपर उन्होंने शूद्रा भी दिया हुआ है तो शूद्रा दिया हुआ है तो उसमें उसको लिए में पैदा उसको इस तरह से लेंगे कि हाँ घर में पैदा है बस केवल एक पारिवारिक दृष्टि से शूद्र वर्ण में उत्पन्न होने से शूद्र और यहाँ यह है कि व्यक्ति उसका पति शूद्र है और मान लीजिए वो विवाहित विवाह कर लाया किसी उच्च वर्ण वाली से या उसका वर्ण का ही निश्चय नहीं है जैसा भी है तो वहां फिर उसको शूद्री बोलेंगे शूद्री का अर्थ होगा शूद्र की स्त्री और शूद्रा का अर्थ होगा शूद्र वर्ण वाली बस सीधी सी बात है इस तरह से लेंगे गोप से गोपी मृग म्रिक से मृगी ऐसी हरणी सिंह व्याघ्री आदि ये जाति वाचक मार जाएंगे अब यहां थोड़ी कहेंगे कि मारजार की स्त्री जा मारजारी <laughs> ये वाचक में आ जाएंगे सब हंस व्याग्र सिंह आदि ये जाति शब्द हैं तो जाते इन्होंने घालमेल कर दिया दोनों सूत्रों का ये आगे देखिए भव इंद्रवरण इत्यादि सूत्र है और तीर्ण संयोग ये भी दे दिया है यूनस्ती भी आ गया तो इंद्र वरण में तो ये बन जाएंगे इंद्र से इंद्राणी आनुक जुड़ दिया साथ में भवानी और रुद्र से रुद्राणी मातुल से मातुलाणी उपाध्याय से उपाध्यायी आचार्य से आचार्य और दूसरा आचार्य ये उपाधि की दृष्टि से है वैसे ये ये से नहीं नहीं यही सूत्र दोनों काम करता है दोनों काम करता है ये आगम भी करेगा प्रत्यय भी करेगा दोनों कार्य और पति से पत्नी ये भी नकार भी करता है प्रत्यय भी करता, करता है और युवन का अलग सूत्र है युवती श्वशर यहां ये श्वश्रु ये इन सूत्रों का विषय नहीं है तीनों में से किसी का यहां तो श्वश का अलग ही श्वश्रु बनेगा श्वश से श्वश्रु ना बना करके बल्कि श्वश्रु शब्द अलग से भी अलग से ही लिया जाएगा और राजन से तो राज बनी जाएगा रिंडे भीप से और विद्वस में उगतष्ट लग जाएगा क्योंकि वसु है ना विदेह शत्र विदे शत्र वसु पहले क्षत्रि करते हैं पहले लट लकार लाते हैं लट को क्षत्रि करते हैं क्षत्रि को वसु करते हैं तब जा करके फिर नीव करेंगे फिर बस संज्ञा करेंगे फिर संप्रसारण करेंगे बहुत लंबे कार्य हैं इसमें यानी कि विद्धा हाँ तब विद्वान बन पाता है <laughs> तो पहले विद्धा से लट लकार अब लटके स्थान पर ले आए फिर क्षत्रि तो विद्ध और क्षत्रि अब क्षत्रि के स्थान पर फिर वसु हो गया तो विद और वस अनेकाल से, तो, तो मूल शब्द बन गया अब से जब करेंगे, होने के से, में, है। विद्वान विद्वान सो विद्वानस तो नीव करेंगे अब भसंज्ञा हो जाएगी फिर क्योंकि आजादी प्रत्यय है भसंज्ञा होने से भस्य के अधिकार में है यह संप्रसारण करने वाला सूत्र वसो हो संप्रसारण ये बिना भाषा के नहीं करता है संप्रसारण तो वहां कहा पहुंच गए आप भाष्य के अधिकार में लेना है आपको वसुह संप्रसारण क्योंकि वो तो कित प्रत्यय प्रगति करता है आप यहां से कहा से लाओगे कित प्रत्यय <coughs> तो विदुषी और फिर शब्द तो किससे करेंगे उसका भी अलग सूत्र है सासी नाम, वसी नाम ना, लेकिन नहीं छात धो रही है ये तो प्रत्यय का सकार है आदेश प्रत्यय लग जाएगा आदेश प्रत्यय लग जाएगा सा घसी नाम वस है वो वस् धातु का है और यह है वस प्रत्यय तो प्रत्यय तो ले लेता है वो आदेश प्रत्यय वो उसी से हो जाएगा चलिए उदाहरण के वाक्य देखिए अस्याम नगरियां नगरी स्त्रीलिंग है तो अस्याम नगरियाम ब्राह्मणी का ब्राह्मण्यः ब्राह्मण्य क्षत्रिया क्षत्रिय में तो ई करेंगे तो बोलने में नहीं आता वैसे भी क्षत्रिय तो वहां पर आ कर दिया क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च नारियो वसंती रहती हैं इस नगर में अस्मिन उद्याने मनोहारिण्य कुमार्य तरुणी का तरुण्य सुंदर राजमती गुरुकुल आचार्या अब गुरुकुल क्यों डाला साथ में क्योंकि ये पत्नी की दृष्टि से नहीं बोल रहे आचार्यानी आचार्याण गुरुकुल आचार्य बालिका पाठयती आचार्या आचार्या। और आचार्याणी आचार्य सेवते <laughs> आचार्य नि आचार्य की सेवा कर रही है हाँ वो पढ़ाने का काम थोड़ी है उनका महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे अंतिम अभ्यास चल रहा है आपका तो महात्मा गांधी अब गांधी मैं अगर आप गांधी शब्द इन्हीं प्रत्यांत मानते हो तो, तो यही संस्कृत का बन गया और नहीं तो अगर सा, सामान्य शब्द ले लो आप किसी भाषा का हिंदी का जैसे भी है तो फिर आप महोदय आगे जोड़ दो क्योंकि जो का तो नाम बोल करके हम आगे महोदय जोड़ देते हैं तो आपकृतिकरण हो गया उसका तो गांधी महात्मा गांधी महोदय बकरी का दूध तो अजाया अजाया दुग्धम पीबतीस म नहीं अपिपत में तो यह है कि पिया था पिया बस यहाँ एक स्वभाव बताया जा रहा है उनकी आदत तो ऐसे स्थान में तो इसमें फिर इसमें आप प्रयोग करोगे कहा क्योंकि ऐसे ही जगह आती है प्रयोग करने के लिए और सूत्र है उसका लट्स में तो यहां तो इसमें ही रहेगा अपिपत नहीं हो सकता अपिपत में एक उनका नैरंतर्य नहीं बताया जाएगा बोलते तो पिया कभी पिया एक आधबार पी लिया बस अच्छा मैं उसका दूसरा आर्थ हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने बकरी का दूध पिया था अरे एक बार दो बार तीन बार बस तो पीते थे सरोजनी नायडू भारत की कोकिला थी तो सरोजनी तो संस्कृत का ही शब्द है नायडू महोदया महाशया महोदया भारत की कोकिला थी भारत देश अस्या, भारत, अस्या, कोकिला, आसीट, यहां आसीट भारत कोकिला आसित यहाँ आसित बोलेंगे आप भारत कोकिला आसित कोयल मधुर स्वर से गाती है तो कोकिला लता मंगेशकर बोलते हैं ना स्वर कोकिला तो कोकिला मधुर स्वर से गाती है मधुर स्वरेण गायाती सरल है वाक्य बिल्ली चूहों और चूहियों को खाती है तो बिल्ली क्या हो गई मार्जारी, अब चूहा हो गया तो मूषक का बनेगा मूशकान और मूषिका का बनेगा मूषिका द्वितीय के भवचन में मूषिका तो चौर लगा दो मूषिकाश्च खादती भक्षयति, इस कक्षा में प्रभा सर्वप्रथम है तो अस्याम कक्षायाभा कक्षायाम। सर्व प्रथम है हाँ, सर्वप्रथम है कि सब में प्रथम है तो हम तम प्रत्यय भी कर सकते हैं प्रथम तमा और नहीं तो सर्वप्रथम शब्द भी कोई बात नहीं इसको भी कर सकते हैं। है हाँ प्रभा सर्वप्रथमास्ती विवाह द्वितीया सुनीता चृतीया इस तरह से आएंगे ब्राह्मण ब्राह्मणी से क्षत्रिय क्षत्रिया से वैश्य वैश्य स्त्री से और शूद्र शूद्री से विवाह करते हैं तो से विवाह करते हैं यदि हम सह का प्रयोग करेंगे तो तृतीय आ जाएगी और यदि सीधा इनको कर्म बनाते हैं तो विवाह करने में यम धातु उसका उद यमोग ने विभाषोपय यमने उप यमोग ने विवाशोप यमने उसमें यम के साथ में उपसर्ग लगाते हैं उसका आत्मनिपद का है ना प्रकरण वो विवाह करने अर्थ में तो अगर इसको हम कर्म बनाएंगे तो उस तरह से बोलना होगा और नहीं तो विवाह कुरी विवा, अगर ऐसे बोलेंगे तो तृतीया भी लगा सकते हैं जैसे ब्राह्मणों ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय सह वैश्यो वैश्या सह, गुण्या सह गुण्या वैश्यो वैश्य सह शूद्र शूद्रया सह क्योंकि यहाँ पर अभी पत्नियां नहीं बनी है ये ये तो अन्य जो वर्ण की स्त्री है उसको कहा जा रहा है तो शूद्रा बोलेंगे शूद्री नहीं शूद्री तो भादम बन जाएगी फिर यानी पहले शूद्रा है और विवाह करने के बाद क्या बन गई शूद्री और इधर क्या बोलेंगे फिर ब्राह्मण वहां ब्राह्मण बोलेंगे वहाँ ब्राह्मणी ही बोलते हैं वर्ण वाली हो तब भी और पत्नी है तब भी ये शुद्र, इस्त्रिया, नहीं तो वो तो स्त्रीलिंग बोल रहे है हम इस्त्रियाशा तो शूद्रा कहने से स्त्री अर्थ निकल आया तो शूद्र या सह विवाह कुरंती और इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर हम विवहंती ऐसे बोल दे सीधा वह ती वहत वहंती या आत्म ने पद में विवहन्ते तो विवहन्ते बोलेंगे तब ये बन जाएंगे फिर ब्राह्मणो ब्राह्मणीम क्षत्रिय हो क्षत्रिय क्षत्रियम हा, हाँ क्योंकि विवहंती का कर्म बनेगा ना फिर ये आ? नहीं वो सूत्र मैंने गलत बोल दिया था ये उसमें देखो आत्मनिपद के प्रकरण में शायद तो जो पे में है ना वो विकल्प हैं वो तो अलग हो गया लेकिन उससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि हाँ उप उपसर्ग पूर्वक क्या दिया उदाहरण उपायस्त दिया ना उप कन्याम ऐसे करके तो ये तो सिद्ध हो ही गया कि उप यम धातु का विवाह अर्थ में प्रयोग होता है तभी तो यह आएगा लकार तो वहां फिर हम उपयक्षती क्योंकि तो यम के मकार को छकार भी जाता है इशु, शार। शार। तो उप ऐसे भी कह सकते हैं या विवहंती विवहंती अपने लिए कर रहा है ना तो आपने पद का करेंगे क्योंकि वह धातु वह पद की है हाँ वहा कर्म हो जाएगा आप विवाह कुरवंती कहेंगे तो तृतीया के लगा करके सह का प्रयोग करेंगे फिर इसमें आंग यमना सूत्र है ये आत्मनिपद के प्रकरण में आंग उपसर्ग लगाएंगे तो यम धातु से आत्मनिपद के प्रत्यय आते हैं और वैसे ही धा धातु पाठ में पर्शनी की है हा बालिका हंसती है बालिका गायिका गायती अध्यापिका चाठियती वे बालिकाएं पढ़ रही हैं हंस रही हैं और लिख रही हैं ता बालिका पठंती हसंती लिखंती अथवा यदि हम क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तो उस सुबस्था में ता संती। अब तालिकाऊ भी साथ में लगाया जाएगा हसंत्य सती लिखन्त नहीं लिख धातु तो ये दादिगण की है अब ये ध्यान देना होता है यहां पर नमागम नहीं होगा क्योंकि सब शनो नित्यम है तो लिख त्यश्च संति शब्द नित्यम के ऊपर क्या है उसमें शायद होगा यहाँ भी नमागम ये है द्योर्नुम यहाँ से चल रहा का प्रखंड काम निकालना है इसमें कौन सा hmm. लिख धातु हाँ लिख अक्षर से was. ये तुदादिगण की धातु है और में प्रत्यय होता है तो इसमें आछी नदियों सूत्र से वा की आ रही है तो वाकल्प करके नुमागम करता है ये शी नदियों परत तो शी और नदी पर परिणत करता है ये है ना क्या उदाहरण दिया है तो नदी से दात पर यहाँ पर प्रत्यय कभी तो लेंगे तो लिखनती ही बनेगा क्योंकि लिख में भी जो शत्य है तो अकारांत तो बनी गई है जैसे उदाहरण दिया है तुदंती तुदंती दिया है ना तो तुदंती तो धातु भी आदिगण की तो है पहली की धातु है ये तो लिखनती ही बनेगा इसीलिए फिर सपन नित्यम ने इसने क्योंकि ये भी अकारांत बन जाते हैं सप करके अकार से उत्तर ये भी तो पूर्व सूत्र से यहां विकल्प प्राप्त हो रहा था इन दोनों में नित्य कर दिया है लेकिन यहां पर लिखत्यह और लिखन्त दोनों बन जाएंगे विकल्प करके नुमागम हो जाएगा सपोर्शन में नित्य होगा ठीक है तो लिखत्यह या लिखन्त्य दोनों छोटी बहन प्रेयसी स्त्री श्रेयसी सिद्धि और गुरुत् क्रिया सुखद हैं तो छोटी बहन क्या है अनुजा और प्रेयसी स्त्री तो प्रेयसी स्त्री रहेगा श्रेयसी सिद्धि ही नुनुछ। और गुरुतर क्रिया गुरुतरा चिया सुखदाह सुखदा में बहुवचन हो जाएगा सुखदा सुखदाह माधुरी पढ़ चुकी है लिख चुकी है और खाना खा चुकी है इंग्लिश में ऐसे है? है। करेंगे अगर भूतकाल है तो नहीं वो इसमें हैज का प्रयोग करेंगे या और इधर ये चुकी है है की जगह कर था कर दें है, तो हेड बन जाएगा उसका यानी था का भूतकाल नहीं बनेगा वो हैज है, का ही भूतकाल बन जाएगा जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनमें काल बदलते हैं ये और जो मुख्य क्रिया होती है वो जो की तो रहती है उसका पास्ट पार्टिसिपल तो आएगा लेकिन वो रहेगी वही अपने स्वरूप में तो माधुरी पढ़ चुकी है तो कैसे बोलेंगे माधुरी अब यहाँ ऐसे अलग से नहीं है इस तरह से कि चुकी है कि हम अलग से संस्कृत बनाएंगे हाँ लुंग या लंग आएंगे वही लकार अथवा फिर इसको यूं बोलेंगे माधुरी पढ़ चुकी है मतलब पढ़ी हुई है पढ़ चुकी का अर्थ क्या है पठन क्रिया से युक्त हो गई है तो माधुरी पठित्री और ये शायद यही कहना चाह रहे हैं इसमें ये त्रिस प्रत्यय करके और भीप का प्रयोग बताना चाह रहे हैं तो माधुरी पठित्री अस्थि पठत्री।, पठत्री नहीं पठित्री पीड़ागम अच्छा, और लिख चुकी है तो लिख धातु से क्या बनेगा त्रिस्तय करके लिख धातु से त्रिस्तय करके क्या बनेगा लिख धातु अनेठ है कि सेठ है हम लेखिता बनाते हैं ना लेखिता लेखिता रु लेखिता रो तो लेख ये त्री नहीं इसमें इसमें त्रिस प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता इसका इसका प्रयोग इसमें अणुबुल का करेंगे तो लेखिका जैसे लेखक और लेखिका हम्म लेकिन यहाँ पर है लिख चुकी है यहाँ तो हमें वो लाना पड़ेगा बल्कि यहाँ त्रिश का प्रयोग नहीं करना जैसे माधुरी पढ़ चुकी है को अगर हम ले लें तो निष्ठा प्रत्यय करके ज्यादा अच्छा रहेगा तो लूंगा कर दीजिए लेकिन उसमें चुकी है अर्थ नहीं निकलेगा तो इतना ही अंतर है हाँ माधुरी या वो ठीक है आपका भी वाक्य और वैसे अगर हम निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो पठिता बनेगा फिर पठितास्ती लिख चुकी है लिखितास्ती और खाना खा चुकी है खादितास्ती या फिर लकार ले आइए यह मानिनी मनोहारिणी कामिनी अब दंडनी तपस्विनी हो गई है ये लुट क्या लुट त्रिच्का प्रेवक्तिया। त्रिच्का प्रेवक्तिया। नहीं मैंने निष्ठा बोला था भूतकाल में वो ठीक है कि लुट भी रूप वैसा ही बनता है जैसे पठिता पठितारू पठेता और रहा है पठिता पठिते पठिता ये निष्ठांत हो गया और त्रिच में पुल्लिंग में ये बनेगा पठिता पठितारू पठितारह अब ये ऐसे हैं प्रथमा का एक इधर प्रथमा व्यक्ति उधर प्रथम पुरुष दोनों एक जैसे होते हैं लुट लकार का प्रथम पुरुष और उसी धातु का त्रिस प्रत्यांत की प्रथमा व्यक्ति पुल्लिंग में हमेशा एक से होते हैं कहीं भी देख लो।, देख लो किसी भी धातु को चेक करके देख लो जैसे क्री धातु क्या बनेगा लुट लकार में प्रथम पुरुष में करता करता रहो करता रहो और कर्त शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति क्या रूप बनेगा यही तो बनेगा अब एक करता का अर्थ है करेगा एक करता अर्थ है करने वाला एक कर्तारू का अर्थ है दो करेंगे एक कर्तारू का अर्थ है दो करने वाले सब देख जैसे ये तो यह माननीय मनोहरिणी कामिनी दंडनी तपस्वी हो गई है ईम माननीय मनोहरिणी कामिनी ये तीनों एक साथ ले लेंगे विशेषण है दो तो ये अधुना दंडनी तपस्विनी अभवत हो गई है ठीक है आगे देखिए प्रकृति जगत की कर्त धरती और हर्त्री है तो प्रकृतिर प्रकृति कर्त्री कर्त धरती हरतृस्ती त्रि कविता करती है कवयत्री कविता रचयती बोल सकते हैं लेकिन एक कविता करना देखो करना एक और होती है जी जी जी जी। लेकिन यहां रचना है एक प्रकार से ये लेखन कला रचना के रूप में आएगी और इन्होंने दे भी दिया है कोष्ठक में रस धातु को मेरी माता पत्नी बहन मामी दादी और नानी आजकल यहाँ पर ही है पूरा परिवार ही आ गया फिर तो तो मम नागा। माता नागा। पत्नी भारिया हाँ भारिया कह लीजिए नहीं पत्नी शब्द ही बोलना है आपको क्योंकि इन्होंने दिया भी है पत्रो यज्ञ सही हो गंगानुरूप चला करिए आप अप टू डेट रहना पड़ता है ना और आप कैसे जाते हैं कभी कभी बैक टू डेट हम जहा हैं वहीं देखें आसपास के वाक्यों को तो पत्नी और बहन का भगनी यहा भले सोसा बोल दो क्योंकि भगनी यहाँ नहीं दिया हुआ है पीछे आ चुके हैं सब ये और मामी तो आई था अभी मातुलानी तो कागम हो जाएगा और दादी हाँ और माता मही कहेंगे तो नानी बन जाएगी वो भी आगे आ रही है वो भी आ गई हैं सब आ गए हैं तो माता मही च आज कल अद्यत्री वसंती यही पर है यहाँ पर है नहीं यहाँ पर है अच्छा यहाँ पर ही है हाँ ही आगे आ, आ गया तो अत्र सुंदर कुमारी किशोरी तरुणी स्त्रियों का सौंदर्य किसके मन को नहीं हरता तो यहाँ ष्ठी आएगी का का सौंदर्य आ रहा है तो सुंदरिया कुमारिया कुमारिया हाँ बहुजन भी कर सकते हैं, हैं। क्योंकि स्त्रियों शब्द आ रहा है तो सबके साथ जोड़ सकते हैं तो सुंदरी नाम कुमारी नाम कहेंगे फिर किशोरी नाम तरुणी नाम स्त्रिया और स्त्री क्या बनेगा स्त्री का क्यों स्त्री नाम क्यों नहीं बनेगा हम्म स्त्री नाम क्यों नहीं बनेगा सत्यपति <laughs> नहीं नहीं बन सकता प्रतिज्ञा हो गई हेतु देखो ये पकड़ा करो कि नुडागम का सूत्र कौन सा है नुडागम का सूत्र है कोई पानी का बनाया हुआ नहीं है ही नहीं।, नहीं कोई इसे? नुडागम करने का सूत्र तो इसी का अर्थ कीजिए ना पहले थोड़ी देर तक इसी में घूम जाओ अर्थ में ही ये कैसा है स्त्री इन तीनों में से सेव है आबंत है नहीं। नदी है नदी है आ? नदी तो स्त्री नहीं कैसे है नदी वही को पूछ रहा हूं मैं धीरे तो है लेकिन मूल शब्द क्या स्त्र स्त्र से बन गया स्त्री इस्त्र। देखो यहां उदि कोष का सूत्र है एक स्त्यायेर ड्रट धातु है स्ट्य शब्द संघात यो हो स्टी स्त शब्द संघात हो तो स्त्य धातु से ड्रट किया क्या बचा ड्रट का क्या बचा रह। रह। अच्छा और धातु क्या है स्त्यी तो पहले इसको आकर लेंगे आधे जो उपदेश आशिति तो हो गया स्त्या अब ड्रट डित भी है तो डिट का प्रभाव वो दिखाएगा अपना डिट तो अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं डकार तो आका लोप कर देगा तो क्या बचा अस्तिया में लिख लोगा नहीं समझ आ रहा है तो क्या बचेगा अस्तिया में अगर आका लोप कर देंगे हम तो नहीं अकल अलग लोप कार कार लगा के सकार तकार यकार बस यही तो तीन ही वर्ण तो रह गए अच्छे आगे रह है अब रहा है वल तो लोपो व्योर वाली। जटिलता आ रही है ना इसमें थोड़ी <laughs> अब या को हटा दो अब क्या बन गया अब जोड़ दो तीनों को प्रत्यय जोड़ दो उसमें स्त्र अकारांत बन गया शब्द कोई समस्या है आपको स्त्रह बोलने में जो है झिझक हो रही थी ना <laughs> <स्ट्र। laughs> अच्छा अब क्या है क्योंकि ये डर्ट ड्रट प्रत्ये टित है? क्योंकि पांडे ने बहुत दूर तक तो सोच के सारे बनाए ना सब ये उन्हें की सहायता भी लेनी है और टिड्डाणे अगर लग जाएगा तो, तो, तो फिर नदी बनी जाएगा ये यु स्त्र क्योंकि वहां स्त्र का अर्थ क्या है इंत कार और स्त्री लिंगवाची हो तो स्त्री नाम इसमें दिए रूप स्त्री के कौन संख्या पर है पृष्ठ कौन सा है एक सौ अड़तीस पृष्ठ पर देखिए है नाम। आ देखो स्त्री नाम ही है क्योंकि यहां अंतर आता है केवल अम प्रत्यय में अम् प्रत्यय में और शस में अंतर आता है इसमें देखो नदी शब्द के रूप और स्त्री शब्द के रूप इनमें अंतर कहाँ आएगा दो जगह कहा अम और शस। कारण क्या है सूत्र है वाम, वाम शसोह इसके ऊपर है स्त्रीआ स्त्री वाम शसोह और उसके ऊपर आ रहा है प्रकरण उसका इंग उबंग अतिष्ण धातुमंग और वहीं इस वहां से इंग को ले लेंगे हम उभंग तो आ नहीं पाएगा जुड़ेगा नहीं है तो अम और शस परे रहते विकल्प करके ई को इंग हो जाता है तो अम लाए तो स्त्री ठीक है और दूसरे पक्ष में जब इंग नहीं करेगा ये तो प्रथम ये हो पूर्व सवर्ण स्त्री लेकिन वह बनता है केवल नदी का क्या बनता है नदी वहां नद्यम थोड़ी बनेगा वहां तो लगना ही है प्रथम वहां तो लगना ही है वो नहीं वहां तो वो लग जाएगा हाँ वही ठीक तो है प्रथम पुरुषा क्यों यहाँ तो अमीपूर्व है तो अलग से अमीपूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा क्यों अमीपूर्व सबका अपवाद है अम से संबद्ध जहां भी है वो सबका अपवाद बन जाता है और रही बात इन्होंने जो बहुवचन में दिया है शस में तो ये थोड़ा भूल कर गए आप लिख लीजिए यहाँ पर बहुवचन में वा, वा अम शस भी पढ़ा बहुचन मेंसोह श में और आप उसका देखो उदाहरण अपने उसमें नहीं मैं वाम शसोह सूत्र निकालो उधर ऐप में निकालो ना वाम शसोह और उसके उदाहरण देखो कौन कौन से है तो यहाँ आप जो है उसको कलम से लिख लें इसमें स्त्री के आगे दूसरा उदाहरण भी क्योंकि शस में भी दो बनेंगे और अम में भी दो बनेंगे शस में लग जाएगा एक पक्ष में प्रथम पूर्ण वर्ण तो वाम शसो हो दूसरा हाँ तो स्त्री और लिख लो इधर अपनी पुस्तक में ये रह गया इनसे लिखने के लिए हाँ बहुवचन में यदि आया ना शस्त्र में तो स्त्री ही और दूसरा बनेगा स्त्रीय दोनों बनते हैं इसके समझ में आ गया और प्रथमा के बहुवचन में भी स्त्रिया बनता है बाकी और कहीं अंतर नहीं है सब नदी के समान ही है बस दो ही जगह अंतर पड़ता है इसमें नहीं दो जगह नहीं यहाँ भी अंतर रहेगा ये अन्यत्र जैसे स्त्रीय और तृतीया में भी क्योंकि करेगा होगा सब जगह इसमें देखो तो की प्राप्ति तो इसमें नित्य है इंग की प्राप्ति नित्य है अम और शस में विकल्प कर दिया गया है, में है तो। इसमें सही है अच्छा हाँ तो आदमी नहीं इसलिए किया होगा छोड़ पहला तो और, और ही और क्यों दे दिया फिर पुनरावृत्ति में तो एक की तो पुनरावृत्ति में बाधा आ रही थी चलिए कहा थे हम कौन से वाक्य पर हाँ तो ये हो गया तरुणी नाम स्त्री स्त्री नाम सौंदर्य। सौंदर्यम किसके मन को नहीं हरता तो कस्य मनो नरती क्योंकि सौंदर्य एक वचन है नौ अभिलाषति करेंगे तो हैं लश्टी लश्टी तो नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि अभिलाषति का अर्थ है इच्छा करता है अब यहाँ किसके मन को इच्छा नहीं करता है ये वाक्य नहीं अभिलती नहीं आएगा यहाँ पर ये ये नहीं यदि करेंगे तो मन ही तो कर्म बनेगा उसका फिर भी नहीं मन तो कर्ता बन जाएगा फिर ना ना मन को हर नहीं सौंदर्य कर्ता बनेगा सौंदर्य तो करता रहेगा ही हम चाहे अभिशति बोलें या हरती बोलें लेकिन अभिशति यहाँ उपयुक्त तो नहीं रहेगा और मन कर्म रहेगा दोनों अवस्थाओं में मन को नहीं चाहता मन को नहीं हरता मन तो कर्म रहेगा हाँ कस्य मन मन द्वितीय का ये है ये कस्य मनो न उसने तो ठीक था ना भी है वाले में वन में मृग म्रिग मृगी के साथ सिंह सिंही के साथ और व्याघ्र व्याघ्री के साथ घूमते हैं अब यहाँ पर सर्वत्र हम सह का प्रयोग करके तृतीय व्यक्ति ले लेंगे तो वने मृग म्रिग मृगी के साथ अब यहाँ पर सर्वत्र सर्वत्रोगाख्याम नहीं उसके जाते रि विषयधार्थ इससे तो मृगो मृग्या सह सिंहा सह व्याग्रश्च, व्याग्रश्च, सह व्याघ्रश्च भ्रमती इंद्राणी भवानी आचार्याचार्य सदा पूज्य हैं तो ऐसी बोलना है बस इंद्राणी भवानी आचार्याणी आचार्या विदुषी स्त्री रानी और के साथ आ रही है विदुषी स्त्री ये तो हो गया कर्ता और रानी और गुरुपत्नी के साथ तो राज और उपाध्यान च सह आगछति नहीं है राजिया अब देखो यहाँ कैसे करोगे आप इधर देखिए राजन का तृतीया का एक क्वचन क्या बनता है लिखो जरा कॉपी में नहीं लिखो लिखो आप एक मिनट राजन का पुल्लिंग में तृतीया का एक क्वचन लिख लिया हो गया नहीं लिखो आप पहले अब राजी का तृतीया का क्वेश्चन लिखो राजिंग में राजी। लिखो तृतीया का क्वेश्चन कुछ अंतर दिख रहा है सौर अंतर नहीं दिख रहा है कोई नहीं। नहीं। नहीं। क्या है बता ना मुझे अच्छा वर्ण बताओ कौन कौन से कार कार करके बोलो पहले पुलिंग वाले के बोलो वर्ण रकार, रकार आकार, आकार जकार, नकार, नकार, नकार, नकार कहा से आ गया राजन। नहीं नहीं तृतीया में का राज आकार जकार यकार आकार अब स्त्रीलिंग वाले राज्य का रकार आकार जकार हा अक। यही बताना चाह रहा हूं मैं इसमें यकार और है ये। तो आप कैसे लिखोगे रा फिर जिया को आधा करके लिखो फिर या लिखो या पे आकी मात्रा इन्होंने दिया राजी करू राजी नहीं दिया है ना अरे आप यूं समझ लो ना कि नदी का हम क्या बनाते हैं जो अंत में ई आ रहा है उसको तो या करेंगे तो राज में जिया में जो ई है उसको या करना है आपको जिया जिया तो हलन... अब में दो वर्ण है जकार और यकार और उधर क्या होता है उधर राजन के हम जिया में से आ को हटाते हैं और न को यहाँ कर देते हैं तो वहां या नहीं है वहां जिया में आ की मात्रा है लेकिन बोलने में तो ऐसे आएगा बोलने में आप कैसे बोलोगे राज और वो थोड़ा सरल पड़ता है अब राज के आ, आगे आपको यह और जोड़ना है तो ये ध्यान रखना है इसमें और च तो फिर आप राजुपाध्या का प्रयोग कब करेंगे अब टू डेट रहना है ना चलो आपकी इच्छा है तो वही लगा लो आगे ठीक है छोपिया कृष्ण के साथ खेल रही है। तो गो, हैं तो गोप गोपिया हाँ गोपिया कहा क्या गोपिता क्या गोपिका हाँ भी प्रयोग में आता है वहां और तरह से बनाएंगे उसको वहां ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्षात् तो लग गया वहां गोपी जो शब्द बन चुका है पहले उस गोपी शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय करेंगे अब क प्रत्यय तो बहुत सारे अर्थों में होता है स्वार्थ में भी होता है अज्ञात कु बहुत सारे अर्थ हैं तो बन गया गोपिक उसका स्त्री में फिर गोपिका टाप करके तब बनेगा और इधर हाँ इधर हो जाएगा ह्रस्व फिर कैसे जैसे गोपी का ऐसे नहीं बनेगा किसे करेंगे रस्व छोटा सूत्र है नदी उदी से मतलब नहीं है केणह केणह का प्रत्यय पर होता है तो अनंत शब्द को रस हो जाता है, है। केणह और वैसे भी देखो बोलने की दृष्टि से देखो आप जब गोपिका कहेंगे तो गोपी का अच्छा लग रहा है सरल या गोपिका, गोपिका। तो सरलता की दृष्टि से भी भाषा वैसी बनी हुई हमारी गोपिका। तो गोपिका है या गोप्य कृष्ण सह क्रीडंती तो ऐसे ही वाक्य देंगे हंसती हुई कुमारी ने सामने से आती हुई नव को देखा हसन नहीं हसंती हसंती कुमारी और सामने से आती हुई आ, पुरस्ताद आगे नहीं हाँ यही होगा पुरस्ताद आगक्ष नवबधु दृष्टवती या पश्यत अद्राक्षित हैं। तो अशुद्ध शुद्ध में देखें। देखे अजा शब्द का अजी नहीं बनेगा ऐसे ही बाल का या विकार हो जाएगा और मुका श्री श्रीमता श्री श्रीमता नहीं बनेगा श्रीमती बनेगा और मृगी यहा मृगा यहाँ पर जाते री विषयादार्थ लगाएंगे इसलिए तो मृगी और इंद्र में आनो का अनिवार्य है तो इंद्राणी रुद्राणी भवानी इत्यादि और पति का पत्नी श्वसूरी तो शशु से शश्री ने बना करके शुरु अलग शब्द है और विद्वान विद्वानी तो विदुषी ठीक है तो ये दूसरा भाग भी समाप्त हो गया है अब देखिए तीसरे भाग का कब अवसर आएगा अभी तो अब न्याय दर्शन चलेगा पहले उसके बाद देखेंगे चलिए प्रणध्वनि